इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दी तदनंतर उनको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिवमंडल में श्री महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दी दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर षष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करें भगवन आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है हे देव आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः भगवान शिव को प्रणाम करें और यदि वे शिव शास्त्र का भगवान शिव की ही भांति पूजन करें इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने शिष्य को अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के संबंधी ज्ञान की पुस्तक दें वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर उसे विद्वान आसन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे तदनंतर गुरु उसे रजोचित चिन्ह प्रदान करें क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के योग्य भी है तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचारित शिव स्त्रोक आचार का अनुशासन सिखाए जिससे सब लोकों में उसका सम्मान हो आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिवित्रोक लक्षणों के अनुसार यत्नपूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने में अनंतर उन्हें शिवज्ञान का उपदेश दे इस प्रकार वह बिना किसी प्रयास के सोच क्षमा दया असप्राह कामना त्याग तथा अनुसैया ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्नपूर्वक अपने भीतर संग्रह करे इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से भगवान शिव का शिवकलशोकात तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके रहसदस्यों को भी पूजन दक्षिणा आदि से सत्कार करें अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करें जहां दो या तीन संस्कारों का प्रयोग करना हो वहां की विधि का उपदेश किया जाता है वहां आदि में अशुशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशो की स्थापना करें अभिषेक के शिवा समाचार ऋक्षा सब कर्म करके भगवान शिव का पूजन और अशुशोधन करें अशुशुद्धि हो जाने पर श्री महादेव जी की पूजा करें इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञाले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण कराए अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रम सह अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अश्वशुद्धि का कार्य संपन्न करें वहां अन्य शीतता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान तीन तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है शिव तत्व विद्या तत्व और आत्म तत्व ये तीन तत्व कहे गए हैं शक्ति से पहले भगवान शिव का फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ भगवान शिव से शांत तीता भाव व्याप्त उसमें शांति कलाद्भा पुसे विद्या कलाधा विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाधा और उससे निवृत्ति कलाधा व्याप्त है शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शंभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शक्ति संस्कार का प्रतिपादन करते हैं हे श्री कृष्ण इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है और अब क्या सुनना चाहते हो अध्याय 20 अंत्यार्ग अथवा मानसिक पूजन विधि का वर्णन तदनंतर श्री कृष्ण जी के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात श्री उपमन्यु जी बोले अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूं इसे शिव शास्त्र में भगवान शिव ने शिवा के प्रति कहा मनुष्य अग्नि होत्र पर्यंत अन्त्ययाग का अनुष्ठान करके पीछे वहीयार्ग ब्राह्मण भोजन करें उसकी विधि इस प्रकार है अन्त्ययाग में पहले पूजा द्रव्य को मन से कल्पित और शुद्ध करके श्री गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः आनंदीश्वर और सूर्यसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें सिंहासन योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त पद्मासन की भावना करें इसके ऊपर सर्व मनोहर साम भगवान शिव का ध्यान करें वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा करते हैं उनके हाथ पैर लाल हैं उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है नेत्र तीन प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं चार बहु सुंदर भुजाएं हैं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं उनकी कलाएं में सर्पों की माला कड़े का, का काम देती है गले के भीतर मनोहरनील चिन्ह शोभित होता है उनकी कहीं कोई उपमान नहीं है वे अपने अनुगामी सेवक को तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी देवी शिवा का चिंतन करें शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है मस्तक पर काले-काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं मस्तक पर अर्धचंद्र कामुकट धारण करती हैं उनके पीन पायो धर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्निग्ध हैं शरीर का मध्य भाग क्रश है पिताम भाग स्थूल है वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठता है विचित्र फूलों की माला से गुपित केशपाल उनकी शोभा बढ़ाते हैं उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है मुख लज्जा से कुछ-कुछ झुका -कुछ है वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उनका सहारा ले महान आसन पर बैठी हुई है देवी शिवा समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी इस प्रकार श्री महादेव और श्री महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें उसका नाम शिव या सदाशिव हो दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए उनका नाम महेश्वरी षडविशका अथवा श्री कण हो तो फिर उनके ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से मूर्ति मान परम शिव का ध्यान करें इसके बाद ब्राह्म पूजन से ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योत्रमय भगवान शिव का ध्यान करें इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभधान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन कराना चाहिए यह विधि सर्वत्र ही समान है इस तरह धान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करने के पश्चात श्री महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें